अपने आप भगवान के गुणगान मुक्त करने लगेगा जितने गुण त्यादी हैं, भगवान की लीलाएं हैं परमात्मा की महिमा है निर्गुण चाहे सगुण है उसी का बखान करने लगेगा जब भगवान की भक्ति चित्र भगवान भगवान नहीं लगा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति बोलेगा तो क्या बोलेगा भगवान की बातें बोलेगा चाहे निर्गुण भगवान की बातें बोले तो सगुण भगवान की बातें जब बोलेगा तो वही बोले और जिसे भगवान की भक्ति है नहीं वो दुनिया भर की बातें बोले कि भगवान की बात नहीं बोले अब भगवान सरकार होने लगे तो कहते बहुत, बहुत हैं देखते हैं ये कहते हैं कि जब हृदय में भक्ति होकर से भगवान की चर्चा गुणान बात ये सब गुणों की चर्चा सदगुणों की बात ज्ञान की बात बैराग की बात भगवान की भक्ति होगी तो सब बोलेगा और तो व्यवहार में भी देगा, विवाह में भी वो अन्य लोगों के साथ में दया क्षमा करता घूमेगा सबके साथ प्रेम भाव रखेगा सबको तो अपना करके देखेगा इस प्रकार से सब उसको जब ये व्यवहार में आ गया तो उसकी वही भक्ति भगवान की व्यवहार में आ गई जैसे तक में भक्ति नहीं आती तब तक भक्ति अधूरी इसके मन हृदय तक अभी भक्ति पहुंची नहीं अभी जो साधन भक्ति हो रही है से वो अपने कुछ कर रहा है तब भक्ति प्रकार से भी अभी उसके मुंह में जवान नहीं भक्ति भक्ति है हृदय तक नहीं पहुँची हृदय में पहुँच जाएगी तो वाणी में आ करके व्यवहार में भक्ति उतरती दिखाई देगी सर्वत्र व्यवहार काल में भी किसी व्यक्ति ऐसी धोखाधड़ी का काम नहीं करेगा उससे अपना श्वास नहीं करेगा अंतर नहीं दिखाएगा अन्य लोगों के साथ में प्रेम व्यवहार रखेगा सब सदभावनाएं रखेगा सबकी सहायता करने को तैयार होगा सबके साथ सहयोग करने को तैयार होगा जहाँ जिसको जो आवश्यकता होगी उसकी सेवा करने को तत्पर रहेगा ये सब भक्ति का रूप यहाँ कि मन माणी और कर्म से तीनों प्रकार से भक्ति होनी चाहिए अब आगे देखिए अब सुन पत्म जल मम पानी सबके सुगम निगम आज बता विजे श्याम सुना सुन मन भर सब के भज नो मम माया संभव संसारा प्रकार मम प्रिय ममोपजाये गनोम सुधारी निगम धर्म अनुसारी जीव जानू के सत्य गानी विदा जे जोर में दूसर आका पुनः सत्य सत्यता तो तुम पानी मुहिसे नीच प्राणी शील सेवक सुमति प्रिय कहू का लाग पुराण सावधान सावधान सुन काग श्रुतिपुराण करीत सवधान सुनका चंद्री जय तो अब सुन परम विमल अम्बानी यहाँ तक तो भगवान ने आशीर्वाद उनका जो ओमस्त था बरदान देना था वो दे दिया तो ही तो बोल दिया कि तुम इस प्रकाश रहना तुमको सब भक्ति ज्ञान से प्राप्त हो जाएगा तो भगवान ने बता दिया अब इसके बाद भगवान थोड़ा जो है अपना स्वभाव बताते हैं की हमारा स्वभाव क्या है जब भगवान का कोई स्वभाव जानता है तो फिर फिर भगवान को उस स्वभाव जान करके भगवान में प्रेम भी प्राप्त होता है भगवान ने अपना स्वभाव एक बार वहाँ बताया जब समुद्र के किनारे पे विभीषण लंका से आया और तो भगवान की शरण में जब गया तब वहाँ पर भी भगवान ने अपना स्वभाव बताया वहाँ भगवान ने अपना स्वभाव शरणागति का स्वभाव बताया जो शरण में आता है उसको छोड़ते नहीं उसकी रक्षा करते है उत्साहित करते हैं तो शरणागति की जो स्वभाव भगवान का वहां था वो बताया यहाँ भगवान बताते हैं कि देखो भगवान का प्रेम भक्तों से किस प्रकार का है उस प्रेम का स्वभावान बताते हैं तो भगवान के स्वभाव का वर्णन आता है उसको जब ध्यान रखते हैं कि भगवान का ऐसा स्वभाव है तो ऐसा लगता सुभाव कि सुभाव. है स्वभाव जैसे कभी मनुष्य का स्वभाव ऐसे तो यहाँ स्वभाव ऐसे समझे जैसे सूर्य का स्वभाव है अग्नि का स्वभाव है इनका स्वभाव क्या बने इनके लक्षण जैसे सूर्य का स्वभाव क्या है प्रकाश देना सूर्य का स्वभाव क्या है सात प्रदान करना तो जैसे ईश्वर्य का स्वभाव है ऐसे भगवान का भी स्वभाव है मान वो इसी प्रकार की है ही बस वो भगवान की क्या विशेषता है उनके स्वभाव में आ जाती है हैं अब सुन परम विमल मम अब हम बहुत तुमको बहुत पवित्र बात सुंदर बात को बताते है वो सत्य सुगमने के मार्ग के मखानी हम जो बता रहे हैं वो बात बिल्कुल सत्य है और वो कठिन बात भी सिंपल सी बात में बता रहे हैं और विध शास्त्रों में भी यही बात बताई है मैंने सम्मत से ऐसा आई है शास्त्र भी हमारे स्वभाव का वर्णन करने वाले है वो भी ऐसे ही वर्णन करते हैं शास्त्रों को देखेंगे तो उसमें भी यही बात मिलेगी जो हम बता रहे है भगवान के कहने के तो निज सिंत सुना तो ही मैं अपना सिद्धांत सुनाता हूँ तुमको बताता हूँ क्या है सुन मन धरो सब तज भज मोहि कहते बस वो सिद्धांत हमारा जो है जो हमारा स्वभाव है हमारा सिद्धांत है उसको तुम सुन मन धरो सुनो और मन में धारण करो मन याद रखो उसे और सदा सब तज भज मोही सब छोड़ करके सब आसक्तियों को तो छोड़ करके निरंतर मेरा ही चिंतन करो मेरा ही स्मरण करते रहो मेरे में ही अपने चित्र को लगाओ बस ये करो तो इसमें यह क्या है कि मम माया संभव संसारा भगवान बताते हैं कि देखो सारा संसार मेरी माया ने रचा है तो लेकिन माया भी अकेले नहीं रच लेती है आगे इसलिए भगवान बताते हैं सब मम प्रिय सब समझाए ये अद्यत सब माया ने रचा है लेकिन माया की रचना भी मेरी रचना समझो और क्या है? तो सब मम माया संभव संसारा जीव चराचर विविध प्रकार चलाचल जितना भी जगत है वो सब उसी रचा हुआ है माया का रचा हुआ है अब उसमें दोनों की ज़िम्मेदारी है बिना परमात्मा की माया जगत की रचना नहीं कर सकती और परमात्मा भी स्वयं न जगत की रचना कर सकता है न जगत की रचना करने की इच्छा कर सकता है उसकी माया जो है वही जगत की रचना करती है इसलिए गीता में भी भगवान ये कहते रहते हैं ममी हो इस प्रकार के कि जो ये माया जो है ये है ये ही समस्त जगत की रचना करने वाली है और अहम बीजा पिता और उसमें जो है उसमें मैं पिता के समान हूँ जैसे माता और पिता हो दोनों के संयोग से संतान की पैदा उत्पत्ति होती है ऐसे समस्त चार सृष्टि की उत्पत्ति परमात्मा ऐसी माया से लेकिन माया ऐसा नहीं कि माया परमात्मा पिता माता दो अलग अलग एंटिटी इसी प्रकार परमात्मा और माया ये दो अलग अलग बातें हैं ऐसे नहीं है ये माया परमात्मा की शक्ति है लेकिन परमात्मा की शक्ति इस प्रकार के विचित्र है कि उसकी सारी जिम्मेदारी ऊपर नहीं ली जा सकती माया जितनी रचना करती है उसकी भ्रामक रचना करती मिथ्या रचना करती है अब कि भगवान ने मिथ्या रचना की है तो अब ये जिम्मेदारी भगवान के लिए माया की है अब जीव पड़ा पर मोह में पड़ गया और मोह में पढ़ करके भ्रांतपूर्ण कार्य करने लगा परमात्मा को भूल गया तो कहते भगवान ही नहीं ऐसा जीव बनाया तो ऐसे नहीं है तो कितना काम माया का है कितना काम भगवान का है उनको सबको अलग अलग देखें जितना रूप आकार देना है नाम रूपात्मक जितनी सृष्टि वो तो मायाकृत है परमात्मा जब अंताकरण में परमात्मा प्रतिबिंबित हुआ तो जीव भाव पैदा हो गया तो जीव भाव पैदा होने के लिए तो रिस्पॉन्सिबिल परमात्मा है जीव भाव आ गया चेतना आ गई चिदाभास आ गया हृदय में तो वो बिना परमात्मा के नहीं हो सकती लेकिन अब उस चिताभा में उस जीव भाव में माया के सृष्टि में मोह उत्पन्न हो जाए और सकाम कर्मों में लग जाए तो फिर हमारी जिम्मेवारी नहीं अब ये माया की जिम्मेवारी है तो जितना जितना गड़बड़ काम सब माया का है जितना जितना अच्छा काम वो सब परमात्मा का है इसलिए माया से बचे वो सब गांगे सावधान रहो जहाँ कहीं जो भी अच्छाई दिखाई दे सब परमात्मा की कहीं किसी में सदगुण दिखाई दे कहीं उदार है दयालु है बड़ा है ऐसा गुण किसी में दिखाई दे तो ये मैं समझ लो कि माया ऐसी है वो ऐसी करती है ये परमात्मा की कृपा है उसमें परमात्मा उसके हृदय में प्रकट होकर वही प्रभाव ऐसा दिखा रहा है कि उसमें इस प्रकार की वृद्धि उत्पन्न हो गई अगर कहीं आपको ठग दिखाई दे चोर दिखाई दे तो ईमन कहना देखो परमात्मा दिखा एक और देखो ये माया जाल में कैसा फंसा हुआ है माया ने ऐसे कैसे मूड बना रखा है ये माया की जाल में पड़े तो देखो कहीं माया कहाँ है और कहा परमात्मा है इसको देखो एक इसको पहचान तो ये कहते हैं भगवान कहते हैं कि सब सारी जगत जितनी सृष्टि है ये सब परमात्मा और माया इन दोनों से मिलकर के सारी जगत बना है तो दोनों का नाम भगवान लेते हैं पहले कहते हैं माया न रचा है तो पहले माया रचा क्यों बता देते हैं कि नाम होनी चाहिए जीव भाव तो तब अगर अंताकरण ही न पैदा हो शरीर ही न हो तो परमात्मा प्रतिबिंबित कहाँ हो जाए इसलिए पहले तो माया की रचना हुई और फिर उसके परमात्मा का भी उसमें हुआ परमात्मा तो अब परमात्मा जीव भाव पैदा करे तो क्या करे वो तो परमात्मा होगा और सर्वत्र विद्यमान होगा तो जीव भाव पैदा हो ही होगा उसे परमात्मा का क्या थे? अगर सूर्य होगा कहीं जन पला हुआ है, जमीन के ऊपर और सूर्य उदय होगा तो प्रतिबिंब में तो अपने आप पानी में बनेगा बनेगा उसे सूर्य क्या कहेगा ये थोड़ी कहे कि सूर्य ने देखो प्रतिबिंब में कितना अच्छा बना दिया सूर्य की प्रशंसा करो तो बड़ी ऐसा कुछ नहीं बात है तो वो तो सहज रूप में जैसे प्रतिबिंब अपने आप बनता है तैसे ही परमात्मा माया जगत की रचना करती है परमात्मा का प्रतिबिंब होकर जीव में आप बनता है इस प्रकार से ऐसे चलता है सब मुझे प्रियनी सृष्टि माया कितनी सृष्टि है वो भी मुझे प्रिय है और जितने भी इसमें जीव उतने उत्पन्न हुए तो वो जीव सब मुझे प्रिय है प्रियता भगवान के लिए स्वाभाविक है स्वाभाविक क्यों है कि परमात्मा स्वयं चेतन स्वरूप है आनंद स्वरूप है उस चेतना में प्रियता स्वाभाविक लक्षण है आनंद उसका स्वाभाविक लक्षण है तो उसी वही चेतना जीव में भी है तो जीव में भी वही चेतना है तो परमात्मा को तो जीव भी प्रिय तो जीव की प्रियता तो ही भगवान का ऐसा थोड़ी सही भाई उदारता के साथ प्रेम कर रहे हैं वो तो उनका स्वभाव है प्रीत तो करनी करनी है होनी ही होनी है प्रीति करनी क्या होनी है प्रीति उनको तो, तो जीव के साथ तो उनकी स्वाभाविक प्रीति है ही है ये सब सम प्रिय सम्बन्धों को जाए और सबसे अधिक मन आए अब फिर भगवान कहते हैं कि देखो उनमें से कीट पतन पर पक्षी तमाम पैदा हुए लेकिन उनमें से मनुष्य जो वो ज्यादा प्रिय अब ज्यादा प्रिय क्यों है क्योंकि उनमें जो है वो हो सतुण भी अधिक है शत्रुगुण के काल उनमें जो व्याप्त चेतना है वो भी अधिक है इस प्रकार से देखते हैं कि परमात्मा के लिए मनुष्य ज्यादा प्रिय है अन्य जीवन प्रतिष्ठा स्वभावता प्रिय है वेदांत की देखो तो आपको पता लगेगा ऐसा तो स्वाभाविक होता ही होता है और भगवान के कथन के साथ सुनो तो ऐसा लगेगा भगवान ने अपने आपने इस, इस, इस प्रकार का कोई पक्षपात बना करके कोई अलग से अपनाई कोई नियम बनाया हुआ है पूछो भगवान आप क्यों करते हो अगर तो हम करते हैं तो मैं स्वर्थ पूछता हूँ ऐसा लगेगा नहीं उसके है, उसके पीछे स्वाभाविक बात ही भगवान ऐसा ही करेगा नशा कर सकते सबसे अधिक मनुष्य वहीं आए मनुष्य मुझे सबसे अधिक प्रिय है तो इससे भगवान के कथन से ये कि अगर है तो ये समझ लेना चाहिए कि मनुष्य अन्य अन्य प्राणियों की अपेक्षा भगवान को मनुष्य इसलिए हम परमात्मा के काफी निकट और भगवान को इसमें कैसे मनुष्य में जब बिना दिया भगवान ने तो आप वहाँ का भी याद करो ये अयोध्या वासियों के भगवान ने उपदेश दिया वहां पर एक आज देखो ये मनुष्य तो ऐसे जो देवताओं से कुछ नहीं है गि देवता आदि देवता भी मनुष्य होने के लिए देवताओं को पता लगता है अरे देवलोक में होकर प्राप्त हो रहा है लेकिन अब हम साधना कोई तो करना चाहे भगवान की भक्ति प्राप्त करना चाहें कुछ योग साधना करें कुछ ज्ञान आदि प्राप्त करें कुछ कहा कि वो तो कल इससे मनुष्य शरीर ही था क्योंकि शरीर यहाँ से रिजाइन करके तो हम फिर चाहते हैं प्राप्त करना चाहते होने अर्जित किए हैं वो जब तक भोग नहीं रोगे तब तक, तक जाना ही दे रहे तो हैं अरे साबित बड़ा बंद में स्वर्ग भी बंधन है भोग रहे सर्व का दिवस होकर नहीं चाहते स्वर्ग का शुभ भोगना भी भोगना पड़ रहा है ऐसे ऐसे जाता है। कुछ लोग हैं जो है। हो गया, कोई और उसके बाद धन संपत्ति भी पहुंच तो गया या कोई मान को व्यापार इंडस्ट्रिय हो गया ऐसे व्यक्ति हो गए तो उनका भी एक समाज में एक अलग उनका स्थान विशेष स्थान हो जाता है और उस विशेष स्थान को स्टेटस कहते हैं तो उस स्टेटस के फिर वो बंधन में पड़ते हैं और वे जब कभी उनको पता लगे कि नगर में एक बहुत सुंदर कथा चल रही है भगवान की बड़ी सुंदर प्रवचन हो रहा है और उनके मन में तो बड़ा होता है कि हम भी सुने हम भी सुने लेकिन सुनने का अधिकार नहीं वो अपने एक के को बेचारे जा नहीं सकते सुनी नहीं सकते लोग बात लोग लगे तो सब आस पास उनकी सुरक्षा करने वाले क्या अरे कहेंगे थोड़े दिन और आप क्या घंटे सब कुछ सुनना अभी रहने दो यह तो ये हैं। तो जैसे आती ऐसे के सामने भी भी मैंने वो मनुष्य उसकी प्राप्त करें साधना करें सत्संग आदि करें उनके लिए दुर्लभ तो ये कहते हैं कि देखो मनुष्य शरीर से सर्वश्रेष्ठ है इसमें कोई मजबूरी इस प्रकार की नहीं यहां पर आप यह मजबूरी नहीं बल्कि सब सुविधा ही सुविधा है तो महाधारी में ऐसा नहीं से वो मनुष्य श्रेष्ठ है जो हैं दुर्घ है वो श्रेष्ठ है जो सुखारी क्या होगा जो संस्कार मनुष्य पैदा हुआ तो संस्कार ही है पैदा तो से बचपन से जब पड़ा हुआ संस्कार दिए गए संस्कार से महीने उसको तो उठना बैठना पढ़ना लिखना बोलना चलना ये सब तरीके सिखाए गए अनुशासन सिखाया गया जो मनुष्य को जिस प्रकार से मनुष्य एक अनुशासन में रहता है सीमाओं में रहता है वो सब बातन उसको तो उसने सब सीखी जब सीखी तो वो संस्कृत हो गया संस्कार सीखे उनको सिखाई नहीं है बोलूं कैसे बोलो कैसे उठो कैसे किताब करो वो सब सीखेंगे उनसे जिनको संस्कार वाहन देखती वो श्रेष्ठ है वो श्रेष्ठ व्यक्ति भगवान को भी प्रिय जो जितनी श्रेष्ठ है भगवान को अब भगवान कहते हैं देखो आगे चक्कर के बता देते हैं लेकिन मुझे ऐसा नहीं किसी व्यक्ति ने धन बहुत इकट्ठा कर लिया तो कह ही भक्ति बहुत है मुझे बहुत प्रिय है ऐसा नहीं है नहीं भगवान जिसमें आध्यात्मिक विकास होगा वो भगवान को प्रिय हो ये, कहते हैं कि ये के दुझे और दुझे अब के के लिए व्यक्ति मतलब बार जिसका जन्म हुआ पहला जन्म हुआ माता से और दूसरा संस्कार होने से जिसका जन्म हुआ वो द्विज हो गया इस प्रकार स्रुदिधारी, स्रुदिधारी से श्रुतधारी श्रुद्धारी माने जो जन्म वेदों का अध्ययन किया शास्त्रों का अध्ययन किया शास्त्र जिसे है वो बहुत श्रेष्ठ है अब दो प्रकार के एक तो जिसने उठना बैठना चलना करना ये तो संस्कार तो लिए लिए। लेकिन उसने उसे नहीं है। जा नहीं है, तो संस्कार, रह गया नहीं और जिसने, उसने संस्कार ने जिस वेदों का अध्ययन कर लिया उसका ज्ञान हो गया तो श्रेष्ठ हो गया और तीन निगम धर्म अनुसार ही अपने जिसने की उनको वेदों का साथयन कर लिया उसमें भी दो प्रकार के व्य होंगे एक तो शास्त्र का केवल मौखिक रूप से जानते मात्रो मात तो बता देंगे पालन करो जो नियम उसमें बताया गया वो पालन करते ही नहीं है एक व्यक्ति तो ऐसा है और दूसरा व्यक्ति तो वेदों का ज्ञान रखता भी है और उसकी आज्ञा का पालन करके उसी प्रकार का जीवन भी जीता है अब इन दोनों में कौन श्रेष्ठ जो दूसरा वाला श्रेष्ठ जो वेदों के साथ जीवन जियेगा वो श्रेष्ठ माना जाएगा तो कहेंगे भगवान अब ज्यादा प्रिय हो गया और तीन मात्र ज्ञानी और फिर उनमें से अब जो शास्त्र का जानने वाले ज्ञान है तो शास्त्र में तो फिर आगे भी बातें की पहले धर्म का पालन बताया, बताया गया फिर वैराग्य बताया गया फिर ज्ञान बताया गया फिर विज्ञान बताया गया तो ये सब बताए गए उनमें उनका अभ्यास जो करता जाता बता जाता है। जो परमात्मा का ज्ञान जो, जो हो, हो गया वो परमात्मा को ज्ञानी होते हैं परमात्मा को परोक्ष ज्ञान की अपेक्षा यदि किसी को अप्रोक्ष ज्ञान हो गया अपने आपके साची को दुष्ठा को भी पहचान लिया आत्मा को जान लिया सर्वात्मा को पहचान परमात्मा को पहचान लिया उसको उनका अनुभव हो गया तो ऐसे विज्ञानी व्यक्ति ज्ञानी से विज्ञानी श्रेष्ठ है सिर्फ कहते हैं दिन दिन से ही प्रिय निजी दाशा परमात्मा का ज्ञान विज्ञान भी हो गया लेकिन जिनका एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है विज्ञान तो परमात्मा का है चित्त परमात्मा में लगता नहीं है प्रियता उसमें नहीं है परमात्मा का ज्ञान होने पर भी संसार में भटक रहा संसार की तरफ उसकी दृष्टि चली जाती है श्रेष्ठ तम तो है, जो जो है। में जिनका निरंतर परमात्मा में स्थित तो हो परमात्मा को धूले नहीं सदा चित्त परमात्मा में लगा रहे थे बुद्धि और मन और शरीर आदि के द्वारा संसार के कार्य करे चित्त परमात्मा में लगा रहे चित्र परमात्मा में कैसे लगता है ये पहले ही बता चुके हैं फिर सीखना चाहिए बाकी सबसे अंतिम बात यही है कि जैसे किसी का मन किसी की इंद्रिया बुद्धि में लगी रहे बुद्धि का ध्यान रखे मन सुनता रहे बुद्धि क्या कह रही है इंद्रिया सुनती रहे बुद्धि क्या कह रही है और जो बुद्धि कहे वही मन माने वैसे ही मन करे जैसे बुद्धि कहे वैसे ही इंद्रिया कार्य करे वैसे ही शरीर कार्य करे तो इसके मन क्या हो गया इस प्रकार का जीवन हो गया तो जैसे बुद्धि के प्रकाश में जीवन जो लोग जीवन जीते हैं उनका जीवन श्रेष्ठ है उत्कृष्ट है इसी प्रकार की जिनकी बुद्धि परमात्मा में रहती है और परमात्मा की जो प्रेरणा होती रहती है जो भाव परमात्मा का है जैसी परमात्मा की शुद्धता है है, है, है, जैसा परमात्मा है, वही भाव बुद्धि में भी बना रहता है। तो फिर बुद्धि फिर उसी प्रकार का ज्ञान मन और इंद्रियों को भी देती है उसी प्रकार का फिल व्यक्ति का जीवन भी बनता है तो सबसे श्रेष्ठ जीवन इस प्रकार का हो तो गया संपूर्ण व्यक्तित्व विकसित भी हो गया इसमें आकर जब व्यक्ति का आत्म ज्ञान के तो ज्ञान हो गया तो जो जो आध्यात्मिक विकास जहां तक था वो अंतिम पराकाष्ठा गया। बस अब ऐसा व्यक्ति पूर्ण कहलाएगा जिसका की परमात्मा में लगा है परमात्मा में सदा रहने वाला व्यक्ति है और पुर उसकी बुद्धि बुद्धि है उसी बुद्धि के का अनुसार मन काम करता है कार्य करती कर है, शरीर न स्वयं उसे अपने आप में किसी प्रकार का सुख में चिंता आदि होगी और न उसके कारण समाज में किसी को होगी अन्य व्यक्ति भी उससे नीत होगी न चिंतित होंगे न डरेंगे न कोई परेशानी उनको होगी वो भी सब आश्वस्त रहेंगे सबके सब, सब प्रसन्न रहेंगे उसके व्यक्ति से बस ऐसे व्यक्ति समाज में जितने अधिक से होंगे उतना ही समाज भी सुंदर होगा श्रेष्ठ समाज बनेगा और ऐसे व्यक्ति जहाँ ऐसे श्रेष्ठ पूर्ण व्यक्ति होंगे उनके उनसे बना हुआ समाज भौतिक रूप से भी कितना संपन्न होगा जो अन्यथा हो नहीं सकता तो परमा को छोड़ करके भौतिकवादी लोग और अहंकार लेकर तो तो बहुत होता है। के बीच में कहीं, थोड़ा कर लिया तो इसलिए जो दोष है समाज में वो सब जो झगड़े विसाद के हैं और समय शक्ति के है हैं उनसे बचने के लिए कि यदि समाज में पूर्ण व्यक्ति हो इस प्रकार के पूर्णता तो प्राप्त तो तो हो, तो भी सुखी हो। तभी कहते हैं, ऐसे व्यक्ति समाज में रहे बहुत प्रिय है भगवान चाहते हैं कि संसार में ऐसे ही व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा हो तो भगवान को बहुत प्रिय है कहते हैं कि कहते ये भक्त लोग लो, जो हमारे दास है भक्त है ये मेरे सबसे प्रिय है ये गति मोर इन दुख सारी आशा जिन्हें मेरी ही गति है और दूसरी कोई आशाएं नहीं है एक परमात्मा को प्राप्त होकर दोषी में संतुष्ट है और कोई कामना नहीं रखते ये आशा जो प्रात्मिक कामना है उन्हें एक मात्र कामना है तो बस परमात्मा का प्रेम बना रहे बस यही कामना है और कोई कामना लोग की कोई कामना समस्त कामनाओं को त्याग कर ऐसे व्यक्ति कहते हैं भगवान को मुझे प्रिय है और पुनि पुण्य सब्य कहूँ तो संप्रिय को नहीं ही और भगवान मैं बार बार तुमसे कहता हूँ बार बार कहता हूँ कि मैं भक्त मुझे सबसे अधिक प्रिय है सबसे अधिक भक्त प्रिय है सबसे अधिक भक्त प्रिय मैं भगवान के कहने का तात्पर्य सबसे श्रेष्ठ भक्ति ही है लेकिन संसार में तथा भक्त की बात नहीं कह रहे भगवान अब देखो जैसे भक्त अभी तक वर्णन कर गए ऐसे भक्तों की बात है वे भक्त जो भक्ति के नाम पर लोगों को दूसरे लोगों को हलाकान करते हैं वो भक्त नहीं है कोई कोई घरों में भक्त पैदा हो जाते हैं और वो ऐसे भक्त हो जाते हैं कि घर सबको परेशान करते हैं है। कह कहते, हुँ। कहते हुँ मैं तो भक्त तुम, तुम तुम क्या समझते हो उससे क्यों कहते हुए ये काम करो वो काम करो मैं भगवान का भक्त हूं तुम क्यों कहते हो तुम जो ये इस प्रकार करो उस प्रकार करो मैं तो भगवान का मत हूं भगवान का भक्त होने के बाद फिर दूसरे को बगुवा क्रोध दिखावे अपने सुप्रियटी जमा लोगों को छोटा समझे ही ऐसे भक्त समाज में पैदा हो करके, फिर भक्ति का जो सिद्धांत है और भक्ति की जो महिमा है उसी तो को भी लोग छौपट देते हैं लोगों को घृणा हो जाती है ऐसी भक्ति से ऐसे ज्ञाने ऐसे आध्यात्मिक लोगों की भक्ति है हर किसी से चिंजित कर रहे हैं हर किसी से लड़ रहे हैं हाँ लगे हुए हैं, ऐसे भक्त होते हैं ऐसी भक्ति हमें चाहिए तो धरो भक्ति अपने पास, समाज में इस प्रकार से जो है अधिकांश व्यक्ति भक्ति के नाम पर ये भक्ति नहीं तथा बढ़ावती भक्ति पाखंड जिसे कह सकते हैं तुलसीदास जी भी कहते हैं वहां प्रारंग में कहा अभी भी तुलसीदास से बोल दिया अब दूसरे की किसी के ऐसे लोग होते हैं तुलसीदास ने कह दिया पंचक भगत राम के किनकर किंचन को काम के तीन माह प्रथम रेख मोरी कहते हैं कि देखो के ऐसे भक्त लोग पंचक भगत माए झूठ मूठ के धोखा देने वाले भक्त किनकरन क्यों काम के लोग के दल के है के है सबके दास स्वयं के और क्या लाते है भक्त भक्त का बाना बनाया और भक्ति के जैसा तिलक लगा लिया भक्ति के जैसे रूप बना लिया तो ये प्राखंड भक्ति का जो है और दूसरी रात कहते हो रही कैसे हम क्यों तो कुछ रोकते हैं सबसे पहले हमारी भक्त तो, तो अपनी आप दीनता दिखाने के लिए संतों का स्वभाव है संत लोग जब किसी दूसरे की निंदा करेंगे तो अपनी निंदा कर लेंगे भाई ऐसे लेना दूसरे दो धर्म धंधक थोड़ी बागी कहते हैं आगे तुलसी राज के सबसे सब पहले हम और धर्म का जिंदा दुखी दाल जैसा धर्मांत्यु तीघा मस्ती करते हैं तो हम देखेंगे भक्ति के पुस्तकार विकास धर्म कैसे है भक्तों का उसमे होगा तो जान पिस्तक विज्ञान बंतिम श्रेणी पहुंचेगा लेकिन एक सीढ़ी के ऊपर दूसरी सीढ़ी दूसरे के ऊपर चौबीस सीढ़ी अंतिम श्रेणी नीचे तब तो दसवीं सीढ़ी ऊपर की जो है वो उसकी है तो भारतीय जनता को दावा की भारतीय की सीढ़ियाँ